पत्रिका पायो नीच मीच जानत नसीस पर अवनि रचन धन धाम सुत कोन अपनायो। काके भये गये संग काके का चल छायो जिन भोपन जग जीत बांध जम अपने बांह बसायो देव काल कलव की है दुग्न ती कब आयो देख विचार सार का साँचो कहानी गमन जुगाओ भजहीन अजहु समझ तुलसी तही दे महेश मन लायो है लायो अरे जीव तूने तांबे से मढ़ा हुआ शरीर पाया है। तभी तो कच्चे घड़े के के के समान समान फूटने वाले पानी के बुदबुदे के बात की बात में नाश हो जाने वाले नश्वर शरीर को अजर अमर मानकर भोगों में लीन हो रहा है और तूने परमात्मा को बिल्कुल ही भुला दिया अरे तू यह नहीं जानता कि मौत तेरे सिर पर नाच रही है पृथ्वी स्त्री धन मकान मित्र और पुत्र को किसने नहीं अपनाया किंतु आज तक ये किसके हुए मरते समय किसके साथ गए इन सब के प्रेम में केवल कपट भरा है जिन राजाओं ने दुनिया भर को जीत कर जमराज को भी कैद कर अपने अधीन कर लिया था उनका भी काल ले जब एक दिन कलेवा कर तब तेरी तो गिनती ही क्या है विचार कर देख सच्चा सार क्या है और वेदों ने निश्चय रूप से क्या कहा है हे तुलसी यह समझकर अब भी तू श्री राम को नहीं भजता जिसमें श्री शिवजी ने अपना मन लगा रखा है लाभ कहाँ मानुष तन पाए काय बचन मन सपने हुक बहुक घट तन का जो सुख सुर पुर नरक गे हपन आवत भी नहीं भुलाए तेहे सुख कह बहु जतन करत मन समुझत न समुझाये पर दारा पर रोह मोहबस के मूढ़ मन भाए गर्भवस दुख रास जात न तिब्र विपति बिसराए धन द्रा मै थुन आहार सबके समान जग जाए तनुरी न भजे हरि मरि अभिमान गवाए गई नज पर बुद्ध सुद्ध भय द्रहन राम लयलाए तुलसीदास बीते क्या क्या क्या के के मनुष्य शरीर शरीर पाने से से लाभ हुआ वह कभी स्वप्न में भी मन वाणी और शरीर से दूसरे के काम नहीं आया विषय संबंधी जो सुख स्वर्ग नरक घर और वन में बिना ही बुलाये आपसे आप आ जाता है उस सुख के लिए अरे मन तू अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है समझाने पर भी नहीं समझता हे मूढ़ ने अज्ञान के वश होकर पराई स्त्री के लिए और दूसरों से बैर करने के लिए मनमाने आचरण किए गर्भ में महान दुख दारुण कष्ट और विपत्ति भोगी थी उसे भूल गया या नहीं सोचा कि इन मनमाने कुकर्मों से फिर वही गर्भवास के दुख भोगने पड़ेंगे डर नींद मैथुन और भोजन आदि तो संसार में जन्म लेने वाले सभी जीवों में एक से हैं परंतु तूने तो देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर उससे भी भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार और खमंड में उसे खो दिया जिनकी मेरे तेरे की भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई है और शुद्ध अंतकरण से जिन्होंने श्रीराम में चित्त को लीन नहीं किया उन्हें हे तुलसीदास ऐसा यह मनुष्य शरीर का सुअवसन निकल जाने पर फिर पछताने से क्या मिलेगा इसलिए चेत कर अभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए काज कहा नर तनुरी परोपकार सारुतिको जो छोधो खेन बिचा जो जय भय सूल सो कपल भक्तरुतर राम भजन तिछना कुठार लय सो काट निवार संसय सिंधु नाम बोहित भजन आत्मन जयातम जन्म अडेक न बहु दो भ्रमत नो देख जान की देख जान की सहज संपदा मन दया दीन प्रभु पिता मन क्रम बचन बिसार्यो तुलसीदास तू तूने मनुष्य शरीर धारण कर कौन सा कार्य सिद्ध किया जो भेदों का सार है, उसे तूने भूलकर भी नहीं विचारा। यह संसार रूपी वृक्ष, जिसकी द्वैत अर्थात भेद बुद्धि जड़ है जिसमें भय रूपी कांटे हैं और दुख जिसका फल है हटाने पर भी नहीं हटता क्योंकि जब तक इसकी द्वैत रूपी अज्ञान की जड़ नहीं कटती तब तक इसका हटना असंभव है यह केवल राम जी के भजन रूपी तेज कुल्हाड़ी से ही काट करता है परंतु तूने भजन करके उसे नहीं काटा संशय अज्ञान रूपी समुद्र से पार जाने के लिए राम नाम नौका रूप है सो तो उसका सेवन कर तूने अपने आत्मा को नहीं तारा अनेक जन्म तक ज्ञानहीन रह कर बहुत सी योनियों में घूमता हुआ भी तू अब तक नहीं थका दूसरों की सहज संपत्ति देखकर द्वेष रूपी अग्नि में मन को जलाता रहा हाय उसके धन का नाश क्यों नहीं होता इसी द्वेष आग में से जलता रहा समदम दया और दीनों का पालन करते हुए हृदय को शांत कर भगवान का स्मरण नहीं किया तूने मन से कर्म से और वचन से अपने सच्चे स्वामी गुरु पिता और मित्र उन श्री रघुनाथ जी को भुला दिया हे तुलसीदास अब तो यही आशा है कि जिसने जटायु गिद्ध को तार दिया था वही तुझे भी अपनी शरण में रखेंगे हरि गुरु पद कमल मन सुख निधान भगवान परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन यति दूर ज ज पिनी हृदय निज रहे सकल भरी भूर छाड़ चरही महिमंडल धीर विगत मोहमायाद हृदय बसत रघुबीर तिज त्रिगण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद गुण स्वभाव त्यागे विनोदुर्लभ परमानंद चौथी चारी पर हरह बुद्धि मन चित्त अहंकार विचार परम पद निज सुख सहज उदार पाँच पांच पर सरस शब्द गंधयरूप दिन कर कहान की जिये बहुरी परियम जनक सुता पित लाग दृघुपति कृपा बारि बिनु नुताय लो लोभागी सातय सप्तधातु निर्मित तनु करिय विचार दही तनु केर एक फल आठ के जय पर उपकार आठ प्रकृति पर निर्विकारी राम कहि प्रकार पाइय हरिदेव सही बहु काम नौमी नव नौ द्वार दस कर सोई व्रत करभयोय तैलोक निरत सुपारण बहुरन व्यापक शोक तेरस अवस्था अवस्थात जौ भजह भगवंत मन क्रम वचन य गोचर व्यापक व्याप्य आनंद चौदसी चौदह भुवन अचर चर रूप गोपाल गोपालघुपति जग जाल पूनो प्रेम भक्ति रस हरि सरस सर जानह दास तमसे तलगत मान ज्ञान रत विषय उदास त्रिविध सूल हो रेलिय अबाग जो जिय चहसी परम सुख तो यित पुराण बुद्ध सम्मत चाचर चरित मुरार कर विचार भव तरिय परियन कबह जमाधार तनसय समन दमन दुख सुख निधान एक कृपा बिनु मिलही न करिय उपाय देख भव सागर कहनाव के चरण प्रयास बिन राम मन तो अभिमान छोड़ कर भगवान रूपी चरणार्थ बिन्दों का भजन कर जिनकी सेवा करने से आनंद गण भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है जैसे प्रतिपदा पक्ष में सबसे पहला दिन है उसी प्रकार सर्व साधनों में प्रथम प्रेम है प्रेम के बिना श्री राम जी का मिलना बहुत दूर की बात है यद्यपि वे बहुत ही निकट सब के हृदय में ही पूर्ण रूप से निवास करते हैं धीर भाव से अचलचित्त से द्वितीय के समान दूसरा साधन यह है कि द्वैत बुद्धि ईश्वर और जीव में भेद बुद्धि छोड़कर समदृष्टि से समस्त पृथ्वी मंडल में निश्चिंत होकर विचरण करना चाहिए मोह माया और घमंड से रहित हृदय में सदा श्री राग की निवास करते हैं तृतिया के समान तीसरा उपाय यह है कि परम पुरुष लक्ष्मीकांत श्री मुकुंद भगवान तीनों गुणों से परे हैं अतएव सत्व रज और तम त्रिगुण में प्रकृति का त्याग कर देना चाहिए ऐसा किए बिना परमानंद की प्राप्ति दुर्लभ है जब तक पुरुष प्रकृति में स्थित है तभी तक वह जीव है और तभी तक सुख दुख का भोगता है इस प्रकृति में से निकलकर कर स्वस्थ परमात्म रूपी स्वरूप में स्थित होने से ही मोक्ष रूप परमानंद मिलता है चतुर्थी के समान भगवान प्राप्ति का चौथा साधन यह है कि बुद्धि मन चित्त और अहंकार इनके समुदाय रूप अंतकरण का त्याग कर देना चाहिए जब तक शरीर है तब तक अंतकरण तो रहेगा ही इसके त्याग का अर्थ यही है कि इसके साथ जो तादात्म हो रहा है उसे त्याग कर इसका दृष्टा बन जाए अथवा इसे भगवान के अर्पण करके इसके द्वारा केवल भगवत संबंधी कार्य ही करे ऐसा करने से निर्मल विवेक का उदय होगा तब अपने आत्म स्वरूप रूपी उदार अन आनंद घन परम की प्राप्ति होगी पंचमी के अनुसार पांचवा साधन यह है ये स्पर्श रस गंध शब्द और रूप इन पाँचों इंद्रियों के विषयों के कहने में अर्थात इनके अधीन होकर न चलना चाहिए क्योंकि इनके वश होने से जीव को संसार रूपी अंधेरे गहरे कुएं में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना होगा षष्ठी के समान छठा उपाय यह है कि श्री जानकी ना श्री राम जी की प्राप्ति के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद और माश्चर्य इन छह शत्रुओं को जीत लेना चाहिए श्री राम के कृपा रूपी जल बिना लोभ रूपी अग्नि नहीं बुझती, भगवत कृपा जीव पर सदा ही है अतः उस कृपा का अनुभव कर इन लोभारी शत्रुओं को मारना चाहिए सप्तमी के समान सातवां शासन यह है कि सात धातुओं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र से बने हुए इस अपवित्र क्षण परंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर पर विचार करना चाहिए इस शरीर का केवल एक यही फल है कि इससे परोपकार ही किया जाए अष्टमी के समान आठवां उपाय यह है कि निर्विकार स्वरूप श्री रामचंद्र जी अष्टा जड़ अपराध प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार से परे हैं। अतः जब तक हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई है तब तक वे कैसे मिल सकते हैं नवमी के समान नवा साधन यह है कि जिसने इस नौ दरवाजे की नगरी अर्थात नौ छेद वाले शरीर में रहकर अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया वह अनेक योनियों में भटकता हुआ नाना प्रकार के दारुण दुखों को प्राप्त होगा इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए दसवीं के समान दसवा साधन यह है कि जिसने दसों इंद्रियों का संयम करना नहीं जाना इंद्रियों को वश में नहीं किया उसके सारे साधन निष्फल हो जाते हैं और उस इंद्रियों के दास असंयमी मनुष्य को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती एकादशी के समान ग्यारहवा साधन यह है कि मन को वश में करके एक श्री भगवान की ही सेवा करनी चाहिए इसी से परमार्थ रूपी एकादशी व्रत का जन्म मरण के नाश रूप परम फल मिलता है अर्थात वह भगवान को प्राप्त हो जाता है द्वादशी के दिन दान दिया जाता है अतः बारहवा साधन है यह है कि ऐसा भगवत पित्तार्थ निष्काम बुद्धि से दान देना चाहिए जिससे तीनों लोगों से भय न रहता है भगवत प्राप्ति हो जाए उस द्वादशी रूपी बारहवें साधन का पारण यही है कि सदा परोपकार में लगे रहना चाहिए इस दान और पारण से फिर शोक नहीं व्यापता त्रयोदशी के समान तेरहवा साधन यह है कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए फावजह के नित्य निरंतर सोते जागते श्रीमद श्री भगवत भजन ही करना चाहिए भगवान मन कर्म और वाणी से जानने में नहीं आते क्योंकि बर्फ में जल की भांति वे ही सब में व्याप्त हैं और स्वप्न के दृश्यों की भांति स्वयं ही व्याप्त हो रहे हैं तथा असीम अनंत है उनको तो वही जान सकता है जिसको कृपा पूर्वक वे जनाते हैं उनकी कृपा का अनुभव नित्य निरंतर होने वाले भजन से होता है अतः तीनों अवस्थाओं में भजन ही करना चाहिए चतुर्दशी के समान गोपाल इंद्रियों के नियंता भगवान चराचर रूप से चौदहों भुवनों में रम रहे हैं परंतु जब तक जीव की भेद बुद्धि दूर नहीं होती तब तक श्री रघुनाथ जी संसार रूपी जाल को नहीं काटते जीव को जन्म मरण से नहीं छुड़ाते संसार बंधन से छूटना हो तो अभेद बुद्धि से भगवान को भजना चाहिए पूर्णमासी के समान भगवान की प्राप्ति का पंद्रहवा साधन जो सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण है यह है कि प्रेम भक्ति के रस में सराबोर होकर भक्त को श्रीहरि का रस भगवान का परम रहस्यमय तत्व जानना चाहिए इसी से वह सर्वत्र संदर्शी शांत अहंकार ज्ञान स्वरूप और विषयों से उदासीन हो सकता है जहां गोसाई जी ने फाल्गुन मास की पूर्णमासी का वर्णन किया है यह पूर्णमासी और महीनों की पूर्णमासी से कहीं अधिक है इस आनंदमयी होली की फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों की होली जलाकर भगवान के साथ प्रेम की खूब फाग खेलनी चाहिए यही परम आनंद की अवस्था है यदि तू इस परमानंद की इच्छा करता है तो इसी मार्ग पर चल इन्हीं साधनों में लग जा वेद पुराण और विद्वानों का यही एक मत है कि भगवान की लीलाओं का गान ही होली के गीत है खूब हरिकर्तन करना चाहिए इन सब साधनों पर विचार करके संसार सागर से तर जाना चाहिए फिर कभी भूल कर भी यमलोक में ले जाने वाली विषयों की धारा में नहीं पड़ना चाहिए सारे संदेहों के नाश करने वाले दुखों के दूर करने वाले और सुख के निधान केवल एक श्री हरि ही है चाहे जितने ही उपाय कर लो संतों की कृपा के बिना वे नहीं मिल सकते अतः संत कृपा ही सर्व साधनों में प्रधान है संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए संतों के पवित्र चरण ही नौका है हे तुलसीदास इस नौका पर चढ़कर अर्थात संतों के चरणों की सेवा करने से दुखों के नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी बिना ही परिश्रम के मिल जाएंगे